बहुत ही बढ़िया आज के सवालों ने काफ़ी कुछ मानव चेतना विकास के इंदौर के बारे में बयां किया कि हम लोग कौन हैं क्या करते हैं अगले कुछ प्रश्न लेने से पहले सूचना दे देते हैं कि आप ये सत्र सात बजे से आठ बजे तक चलेगा इसमें आप लोग अपने प्रश्न लाइव भेज सकते हैं और आप Google Play Store से और Apple के स्टोर से भी हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप का नाम है एम सी वी पर आप हमारे सारे पुराने रिकॉर्डेड ऑडियोज़ पुराने रिकॉर्डेड वीडियोज़ और कोई भी प्रश्न करना चाहे वहाँ पर आस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन छोड़ सकते हैं वी विल टेक इट लाइव साथ ही आपके ये सभी प्रश्नों का जो उत्तर हैं ये हम लोगों को लग लगभग सात दिन लगता है अपना इंट्रोडक्शन देने में तो सात दिन में हम अपना इंट्रोडक्शन दे पाते हैं तो आप इतना कुछ है हमारे पास कहने को समझने को आपके साथ शेयर करने को तो अगर आप चाहते हैं हमारे को समझना आपने बहुत जगह समय लगाया ही होगा तो आप लोग हमसे मिल सकते हैं 11 से 17 मई इंदौर में आवासीय कैंप रहता है हमारा उसकी डिटेल्स आपको mcvkeworld.com पर मिल जाएंगी और उस उसका कोई हम एजुकेशन का कोई चार्ज नहीं लेते सिर्फ खाने के लिए प्रतिदिन का कुछ एक मामूली सा चार्ज रहता है उसकी डिटेल्स आपको mcvkeworld.com पर मिलेंगी और साथ ही आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं जहां पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल कर सकते हैं और रेडियो बंद होने के बाद आप हमसे बात भी कर सकते हैं मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 9560723234। दूसरा नंबर है ये वाला रिपीट कर देता एक बार 9560723234 और दूसरा नंबर है नाइन फोर टू फोर फाइव टू फाइव सिक्स वन थ्री रिपीट कर देते हैं नाइन फोर टू फोर फाइव टू फाइव सिक्स वन थ्री वापस सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं एक लाइव सवाल आया है रामपाल सिंह यादव जी का हमारे पास परिवार में समाधान को किस रूप में जाना जाए रामपाल जी बहुत बहुत नमस्कार आपको बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका देखिए हम सब परिवारों में ही सुखी होते हैं और परिवारों में दुखी रहते हैं और अगर थोड़ा विस्तार करेंगे तो जिनके लिए हमने ज़िंदगी लगाई और जिन्होंने हमारे लिए ज़िंदगी लगाई जब एक उम्र के बाद ये समझ में आया कि उसी में विरोध है उसी में आपस में खटाखट है तो उससे अधिक दुख का कोई कारण हमारे लिए बनता नहीं है अब ये क्या ऐसा हो रहा है इतने विद्वान होकर भी हम इस परिवार वाली गुत्थी को क्यों नहीं सुलझा पा रहे हैं उसमें दो ही मुद्दे बनते हैं या तो ऐसा मान लिया जाए कि ऐसे ही रहता है क्योंकि कई लोगों की मान्यताएं हैं कि चार बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे ही और उस मान्यताओं को लेकर चलते रहते हैं लेकिन कितना भी खटके उसके बाद हमको कभी वो स्वीकार नहीं हो पाया चाहे वो पूरे मोहल्ले में चाहे पूरे देश में लोगों के परिवारों में इस प्रकार से दिक्कतें हो रही हो तब भी हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि ये हमारे लिए अपेक्षित नहीं है इसका सीधा सीधा प्रभाव अगर आप देखेंगे तो यदि माता पिता या माता पिता अपने माता पिता के साथ में खटपट में हैं भाई भाई के साथ खटपट में हैं आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके घर में जब बालक कोई भी छोटे पैदा होते हैं उनको कोई दुख नहीं रहता है क्योंकि अभी उनको परिवार में क्या खटपट हो रही है उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है तो एक अच्छे उत्साह के साथ उमंग के साथ खुशहाली के साथ वो जीते हैं इतने अधिकार के साथ जीते हैं इतनी प्रसन्नता के साथ जीते हैं कि वो देखते ही बनता है और हमारा भी मन करता है कि काश वापस हम सब छोटे हो जाएँ लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है बड़े तो हो ही गए हैं बड़े हो गए लेकिन समझदार नहीं हुए कुल मिलाकर दिक्कत इतनी है अब देखिए जैसे माता पिता के बीच में खटपट खट है भाई भाई के बीच में खटपट है वो धीरे धीरे धीरे बच्चों को जो पता लगने लगती है उनके मन में कहीं ना कहीं वो एक कुछ सवाल उमड़ के निकलने लगते हैं आने लगते हैं और वो धीरे धीरे उन प्रश्नों के उत्तर में तलाश करता है लेकिन उत्तर नहीं मिल पाते हैं और वो भी पंद्रह अठारह साल की उम्र में आके ये रियलाइज़ कर लेता है कि भाई ये तो पटने वाला कभी है नहीं मामला और ज़िंदगी में उसके भी उत्साह की कमी हो जाती है और फिर अब शरीर यात्रा को चलाए रखने के लिए ज़िंदा रहने के लिए अपना नाम सम्मान बनाने के लिए वो कुछ ना कुछ मिला के अपना पैसा या डिग्री है जो भी कोई ना कोई रास्ते को ढूंढ लेते हैं कितना भी रास्ता बाहर ढूंढ लो जो जहाँ से मिलना है अगर वो वहाँ से नहीं मिला तो उसको किसी भी विधि से बाहर से पूरा नहीं किया सकता किडनी का जो काम है वो किडनी से होगा हार्ट का जो काम है वो हार्ट का वो हार्ट से होगा ऐसा नहीं कि हार्ट काम नहीं कर रहा था किडनी से काम चला लेंगे तो संबंध में जो तृप्ति है उसको संबंध में तृप्ति से ही पाया जा सकता है कहाँ गलती हो रही क्या चूक हो रही तो कुल मिलाकर देखेंगे तो हम सभी जिस प्रकार की एजुकेशन जिस प्रकार की समाज जिस प्रकार की पत्रिकाएं पत्र मूवी गीत संगीत साहित्य तो से गुजरे हैं उन सब में देखेंगे तो हमारे को मानव मानव के बीच में संबंध की बहुत स्पष्टता नहीं हो पाई कि हम सब साथ ही क्यों हैं ये स्पष्ट नहीं हुआ कहीं ना कहीं सिर्फ शरीर यात्राओं को चलाने के लिए बच्चों को पैदा करने के लिए बच्चों को पालने के लिए अपने घर परिवार का वंश का नाम चलाने के लिए और अपनी शारीरिक संवेदनाओं के लिए भाई के लिए प्रलोभन के लिए यदि हम साथ होते हैं तो वो साथ होना हमारी उस वास्तविकता से काफ़ी छोटा है जिसके अर्थ में हमको साथ होना चाहिए था उससे काफ़ी छोटे अर्थ में हम साथ होते हैं ये जो छोटे अर्थ में साथ होना ही हमारे में कुल मिलाकर संबंध में अतृप्ति का कारण है तो बड़े अर्थ का मतलब क्या हुआ बड़े अर्थ का मतलब ये हुआ कि हम सब मिलकर किस प्रकार से एक जीने का मॉडल डेवलप कर सकें परस्परता में निर्वरोध होकर जी सकें इस इस अर्थ में व्यवस्था में जी सकें इस अर्थ में अभी हम साथ को समझे ही नहीं है। तो मानव में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ साथ होने का क्या स्वरूप हो सकता है इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं हम सब स्वतंत्रतापूर्वक साथ साथ जीना चाहते हैं हम सब अपनी कल्पनाशीलता को सदुपयोग करते हुए साथ जीना चाहते हैं हम सब अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करते हुए साथ जीना चाहते हैं हम सब इस धरती को अस्तित्व को मानव को समझना चाहते हैं उसके लिए साथ होना चाहते हैं तो ये इन सब मुद्दों के साथ यदि साथ होने का एक स्वरूप को विकसित कर लेते हैं वो समझ के आधार पर होता है तो उसमें देखा गया है कि उसमें संबंधों में शिकायतें खत्म हो जाती है और समाधानपूर्वक जिया जा सकता है इस बात को आपसे कहने के पहले करीब करीब बीस साल का समय मैंने गुजारा 10 वास 10-15 साल इसमें इंटेंस अध्ययन को हमने किया और उसके बाद जाकर परिवार में किस प्रकार से समाधान के साथ जीने का स्वरूप विकसित हुआ उस के बाद ही आपके साथ ये बात की जा रही है क्योंकि इस पूरी बातचीत करने के पीछे हमारा आशय किसी भी तरह तो से नाम और पैसा कमाना नहीं है क्योंकि हम सबको जो कुछ चाहिए हम उत्पादनपूर्वक जीते हैं तो आप सब चुकी संबंध में संब, तृप्तिपूर्वक जीना चाहते हैं ये हमको पता है और कहीं ना कहीं आपका हमारा एक संबंध है उसको हम पहचान पाए हैं इसी अर्थ में आपके साथ शेयरिंग हो रही है तो पूरे अधिकार के साथ आपके साथ ये बात कही जा रही है कि कोई भी व्यक्ति अब संबंध को समझ सकता है और तृप्तिपूर्वक जी सकता है समाधानपूर्वक जी सकता है केवल उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि जीने के एक वास्तविक लक्ष्य को समझा जाए अब तक मानव जाति में दो प्रकार के लक्ष्य बने हैं मोटा मोटा कर बात करेंगे एक तो ये है कि ईश्वर को पाना ही मानव ने अपना लक्ष्य बनाया और ईश्वर को पाने के अर्थ में हम सब शांत हुए किसी को ईश्वर मिला हो है ना ऐसा कोई व्यक्ति हमको नहीं मिला ईश्वर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करें लेकिन किसी को ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिला नहीं जो आपको बता पाए कि इस विधि से ईश्वर है और इस विधि से हमको मिलता है हमारे कोई व्यक्ति मिले उन्होंने बोला ईश्वर हम सबको मिला ही हुआ है तो जो मिला ही हुआ है उसको समझना है उसको पाना का लक्ष्य नहीं बनाना है वो मिली हुई चीज़ है खाली समझना है उसको अनुभव करना है उसको कम करो भाई ठंडा लगता है और दूसरा लक्ष्य बना हमारा कि सुविधा संग्रह को इकट्ठा करने के लिए हम सब साथ हैं तो सुविधा संग्रह तो हम सबको मिल गई लेकिन सुविधा संग्रहों के साथ हम सब जो है वो सुखी नहीं हो पाए आपस में निरोध नहीं पाए अभी तीसरा लक्ष्य ये बनता है कि हम सब लोग एक सुंदर व्यवस्था चाहते हैं परिवार में समाज में देश में पूरी दुनिया में उसके अर्थ में साथ होना अपनी योग्यताओं को पूरा करने के लिए साथ होना अपनी पात्रता का विकास करने के लिए साथ होना कि एक स्वरूप को हम लोग समझ गए हैं इसको आप समझकर देख सकते हैं उसमें है ना निश्चित रूप से समाधान होता ही लक्ष्य अधूरा है, है इसीलिए पहचान अधूरी है इसीलिए परिवार में खटपट है लक्ष्य यदि पूरा होगा तो पहचान पूरी होगी तो संबंध में समाधान होता है अगर ये लाइन भी याद रखेंगे तो इस पर मनन करने से आपको थोड़े दिन में कोई बात समझ में आ जाएगी आपके लिए दोबारा दोहराता हूँ अब तक हम जो भी जी रहे हैं उसमें लक्ष्य की पहचान अधूरी हुई है इसलिए दूसरे व्यक्ति को हम ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं घर में ये लोग शिकायत कर रहे आप हमको जानते नहीं हो ठीक से पहचान नहीं रहे हो तो लक्ष्य अधूरा इसलिए पहचान अधूरी है इसीलिए संबंध में खटपट है लक्ष्य पूरा होगा तो स, तो पहचान पूरी होगी तो निर्वाह भी पूरा होगा फिर देखिए कितना सुंदर स्वरूप घर में से निकल के आने वाला है बहुत ही बढ़िया